दोस्तों, ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि करेज का मतलब है अपनी कहानी दुनिया के सामने रखना, चाहे उसमें कितनी भी कमियाँ क्यों न हो, और इसी को वो कहती हैं कल्टीवेटिंग करेज। अक्सर हम करेज को हीरोइज्म समझते हैं, बैटलफील्ड पे लड़ना या किसी बड़े क्राइसिस में स्टैंड लेना, लेकिन ब्राउन समझाती है मतलब आप ये कह सको कि मैं perfect नहीं हूँ लेकिन फिर भी worthy हूँ दूसरा step है authentic होना courage का मतलब है अपने असली emotions, असली thoughts और असली identity को hide ना करना ये असान नहीं है क्योंकि जब आप अपना असली रूप दिखाते हो तो लोग judge करते हैं लेकिन इसी honesty से असली belonging मिलती है ब्राउन कहती हैं, अगर आप कुछ मीनिंगफुल करते हो, क्रिटिसिज्म हमेशा मिलेगा। लेकिन डेयरिंग लीडर्स और डेयरिंग पीपल एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अगर तुम अरेना में मेरे साथ खुद फाइट नहीं कर रहे, तो तुम्हारी ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करती। एक मिसाल लो, एक राइटर अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश मैं अपना work imperfect होने के बावजूद दुनिया के सामने रखता हूँ। इसी courage से creativity और growth आती है। Brown ये भी कहती है कि courage एक बार का act नहीं, ये एक daily practice है। हर दिन आपके सामने छोटी-छोटी choices होती हैं। अपनी असली बात बोलनी है, ये चुप रहना है। अपनी कहानी और दोस्तों, जब आप courage cultivate करते हो, तो automatically एक और gift आपकी जिंदगी में आता है. Compassion मतलब अपने और दूसरों के लिए softness और empathy. क्योंकि जब आप अपनी vulnerability को accept करते हो, तब ही आप दूसरों की vulnerability को भी समझ पाते हो. और इसी compassion की तरफ हमें ले जाता है अगला चाप्�